ओम श्री जगदंबिकाए नम अत श्रीमदेवी भागवत महापुराण पांचवा स्कंध और पहला अध्याय राजा जन्मे ने कहा प्रभो भगवती योगेश्वरी के चरित्र कहने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं राजन पूर्व समय की बात है धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया तथा ब्रह्मा जी से किसी के हाथ ना मरने का वर प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि स्त्री को छोड़कर वह सबके हाथ अबज्य हो राजा जन्मेजय ने पूछा महिषासुर किसका पुत्र था उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसे महस का रूप कैसे मिल गया था व्यास जी कहते हैं महाराज दानु के जग प्रसिद्ध दो पुत्र थे उनके नाम थे रंभ और क्रम्भ उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी वो दोनों संतानहीन थे अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई क्रम्भ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा और रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गए। दोनों दैत्यो की स्थिति का पता लगाने पर शचिपति इंद्र स्वयं पंचनद नद पहुंचे ग्राहता देश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए क्रम्भ के पैर पकड़ लिए। इस प्रयास से दुराचारी क्रम्भ की जीवन लीला समाप्त हो गई स कहते हैं आरम्भ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हो गए और आरम्भ से वर मांगने को कहा ने कहा, मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूं तब अग्निदेव ने आरम्भ से कहा बहुत ठीक तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी महाभागरम्भ जिस सुंदरी भारिया पर तुम्हारा मन डिग जाए उसी के गर्भ से महान प्रात्रीय पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा कहते हैं, उनकी बात सुनकर दैत्यवर दैत्य ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया पशु भावपन्न राव तो से एक महसी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई उस समय वह भैंस भी जवानी के मध में चूर थी होनी बड़ी प्रबल है उसके वीर्य से वह महसी गर्भवती हो गई एक समय की बात है कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। पड़ाव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ के द्वारा के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई इससे उसके प्राण शरीर से अलग हो गए अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर बेचारी भैंसी भैंसे अत्यंत घबरा वहां से केक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए यक्ष बाण बरसाने लगे एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया रंभ यक्षों का परम प्रेमी था अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महषि के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं वह जलती हुई चिता में बैठ गई उस समय चिता की मध्य भाग से महावली महषासुर निकल आया अरभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला यूं महषासुर और रक्तबीज इन दोनों की उत्पत्ति हुई हे राजन महषासुर देवताओं दानवों और मानवों सबसे अबद्ध था महषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया दूसरा अध्याय ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर प्रभति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन अपने सैनिक बल को संभालकर जो ही ये उपयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मगोन्मत दानवी सेना सामने मिल गई फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भ्रम युद्ध आरंभ हो गया दानवराज महेशासुर क्रोध से तमतमा उठा उसने बिडाल नामक प्रात्रमी दानव से कहा महाबाहो तुम बड़े शूर हो इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है तुम जाओ और उसे प्रास्त कर दो व्यास जी बोले बिडाल असीम बलशाली वीर था इंद्र और बिडाल का महान भयंकर युद्ध होने लगा जयंत ने अपने चमकीले पांच बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतबाले बिड़ाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई बाणों के लगते ही बिडाल गिरने लगा इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महसासुर का क्रोध उन्हा उमड़ आया उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर उतरने वाले तामर नामक दानव को उसने भेजा देवताओं को भी असीम क्रोध हो गया था वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरों कहकर गजने लगे उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया दानव सैनिक बड़े जोर से हहातार मचाने लगे भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा तीसरा अध्याय व्यास जी कहते हैं विराल दैत के मूर्छित हो जाने पर महषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा उस समय शबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी महसासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महसासुर प्रकट हो गए अपनी विचार शक्ति खोकर सभी देवता भाग चले आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रद्वलित सुदर्शन चक्र चलाया उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त तो हो गई महान बलशाली महिषासुर उसका सेना उग्रास्य उग्रवीर असिलोमा त्रिनेत्र बाष्कल और अंधत ये दानव तथा इसके अतिरिक्त भी बहुत से दैत युद्ध करने के विचार से निकल पड़े तदनंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोगों को लौट गए महषासुर के इस प्रात्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले शिपति इंद्र के भाग जाने पर वर कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए महिषासुर ने इंद्र के हाथी तथा उच्चई सभा भोड़े को अपने अधिकार में कर लिया देव सदन खाली पड़ा था महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया इस प्रकार पूरे सौ वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया हे राजन निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा जी बोले देवताओं मैं क्या करूं महिषासुर को बर का अभिमान है उसे कोई स्त्री ही मार सकती है पुरुष नहीं मार सकता भगवान शंकर को अपना अगुवा बनाकर हम लोग अब वैकुंठ में चले जहां भगवान विष्णु रहते हैं उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय विशे में विशेष रूप से विचार किया जाए चौथा अध्याय व्यास जी कहते हैं तदनंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुंच गए भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की देवता बोले महाराज दुराचारी महषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है उस पर किसी का वश नहीं चलता व्यास जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे पूर्व समय की बात है हमने भी महषासुर से युद्ध किया था किंतु उसको मृत्यु नहीं दे सके इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वह ही समरां में बलपूर्वक उसे मार सकती है व्यास जी कहते हैं हे hey, राजन देवादिदेव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मादी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुण्य प्रकट हो गया इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आए फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ ऐसे ही वरुण कुबेर यमराज और अग्नि के शरीर से प्रथित प्रथित तेज प्रकट हो गए इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सबके शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भव हुआ सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रगलित पुंज बन गया सब देख रहे थे इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया वही भगवती महालक्ष्मी कहलाई उनमें सत्व रज तम तीनों गुण वर्तमान थे संपूर्ण देवताओं के तेज से वह देवी भुजाओं से से शोभा पा रही थी। हे राजन, इस प्रकार तेज पुंज सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए ब्यास जी कहते हैं देवताओं के स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुख मंडल प्रसन्नता से खिल उठा देवी बोली देवताओं अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी ब्यास जी कहते हैं देवताओं से यो कहकर देवी ने अतहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की उस महान शब्द को सुनकर दानव डर गए उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। मग में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह दर्जना सुनी वह क्रोध से तम तमा उठा शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा यह क्या हो रहा है और आज्ञा दी इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी चले जाए महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुंचे भगवती की झांकी पात्र दूत शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया दूत बोले हे दानेश्वर एक कोई सुंदरी स्त्री दृष्टिगत हो रही है उसके सभी श्रींदार वीर के हैं अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयान प्रतीत हो रही है महिषासुर ने मंत्री से कहा वीर सेना लेकर जाओ उस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आओ क्योंकि तज़रारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक पठरानी बनाना चाहता हूं व्यास जी कहते हैं महिषासुर के वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत भगवती जगदम्बा के पास गया और भगवती के प्रति बोला महाभागे मेरे स्वामी जगत विजयी है महिषासुर उनका नाम है मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं उचित जान पड़े तो तुम हमारे साथ चलो पांच माध्या है व्यास जी कहते हैं महाराज भगवती जगद अंबा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई कहने लगी देवी ने कहा हे hey, मंत्री संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ इसलिए आज मेरा यहां आना हुआ है उस पापी महसासुर के पास जाकर उससे कहना हे hey, मूर्ख मेरे बान तेरे शरीर को लक्ष बनाए इसके पूर्व ही पातार चले जाने में तेरी कुशल है असुर यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहां चला आ। व्यास जी कहते हैं मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यू कहना आरंभ किया मंत्री ने कहा राजेन सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुत बड़ी ही सुंदरी है हे राजेन वह सुंदरी असीम बल अभिमान में चूर है महिषासुर ने कहा महाभाग ताम्र तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ उस स्वाभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्म प्राप्त करके मेरे पास ले आओ व्यास जी कहते हैं ताम्र ने महषासुर की बातें सुनकर सेना साथ ले ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा ताम्र ने उस भगवती को देखा उस समय देवी सिंह पर सवार थी ताम्र भगवती जगदम्बा से कहने लगा हे hey देवी महसासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है छठा अध्याय। व्यास जी कहते हैं ताम्र की बात सुनकर भगवती उससे कहने लगी देवी ने कहा हे hey ताम्र तेरा मूर्ख स्वामी महसासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त तो हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया अत्यंत क्रोधित होकर दानवेंद्र महेश ने भास्कर और दुर्मुख को देवी जगदम्बा को बलपूर्वक पकड़ कर लाने की आज्ञा दी व्यास जी कहते हैं महाबाहु बाष्कल और दुर्मुख वहां से चल पड़े मदोन्मत दानव सम्रांगण में पहुंच गए वहा भगवती जगदम्बा विराजमान थी वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे फिर तो भाष्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था उससे उन्होंने भाष्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया तब वह देते हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा देवी क्रोध से उबल उठी त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया चोट लगते ही भाष्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पंखेरू पु गए वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख समरान में देवी के सामने उपस्थित होकर युद्ध करने लगा अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरेट सहित उसके मस्तक को धर से अलग कर दिया सातवा अध्याय व्यास जी कहते हैं दुर्मुख युद्ध में काम आ गया यह समाचार सुनकर महेशा ने कहा दुर्मुख और बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमारन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए यह कितने महान आश्चर्य की बात है व्यास जी कहते हैं हे राजेंद्र इस प्रकार अमित प्राक्रमी महेशुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला राजन एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है मैं उसका बध अवश्य कर डालूंगा यो कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह पर बैठा चल दिया दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया व्यास जी बोले बल्कि अभिमान में मत वाले रहने पर दानवों ने भगवती पर बान वर्षा प्रारंभ कर दी भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं तब उन्होंने संख ध्वनि आरम्भ कर दी उस समय भगवती और चिक्षुराक्ष दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद को प्राप्त हो रहा था चिक्षुराक्ष और कामाक्ष दोनों असीम प्राक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे मराक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ था उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की तो देवी की क्रोधाग्नि भवक उठी उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक भर से अलग कर दिया ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर पांच बानों से प्रहार किया देवी के एक से राक्षस की तलवार कट गई दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धर से अर्द हो गया इस प्रकार राक्षस और राक्षस इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी व्यास जी कहते हैं देवी ने चिच्छुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया यह समाचार सुनकर महसासुर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यो को जाने की आज्ञा दी उन में असिलोमा और बिडालक्ष ये प्रमुख दानव थे उन्होंने कवच पहन लिए हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में जा उपस्थित हुए पहले विडालक्ष ने देवी के ऊपर साफ बान चलाए भगवती जगदम्बा ने अपने सायकों से बिडालाक्ष के वे बान काट डाले साथ ही अपने तीन तीखे तीरों से उस पर चोट की बाण की बाकी असहलाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा उसी क्षण उसके प्राण पंखेरू उड़ गए यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया निकट आते ही भगवती ने अपने बानों से उसके बान काट डाले साथ ही शीघ्रामी अन्य से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिंद गया था रुद्र की धार बह रही थी फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल दगा हाथ में उठा देवी ने उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक दर से काट गिराया शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंध ने अपने प्राक्रम से मार भगाया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महसासुर के पास पहुंचे वे रोने और गिर गिराने लगे महाराज असिल उमा और बेडालक्ष मर मिटे अब आप हमें बचाइये बचाइये आठवा अध्याय व्यास जी कहती है सैनिकों की बात सुनकर महसासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही उसने मन ही मन सोचा मैं भैंसे के रूप में हूं मेरा मुख अत्यंत कुरूप है मेरे मस्तक पर सिंह हैं इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रूप और चतुर्ता परम आवश्यक है यो मन में विचार कर उस महावली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा जब देवी ने देखा दैत्यराज भैसासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं तब उसने शंख ध्वनि आरम्भ कर दी महिषासुर भगवती के पास आ गया और उनसे बोला देवी यह जगत परिवर्तनशील है स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है इंद्र प्रभृति सभी देवता संराम में मुझसे प्रास्त हो चुके हैं इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपयोग करना तुम्हें सुलभ होगा हे सुंदरी अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो देवी ने कहा अरे मूरख तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का बध करके मैं सुखपूर्वक यहां से जाऊंगी हे दानव जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचता है तब तब उनकी रक्षा के लिए ही महदे धारण करके प्रकट होती हूं व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा के यों कहने पर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया तदनंतर भगवती जगदम्बा और महेशुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया इतने में दुर्धर आधम का और देवी को लक्ष्य करके तीखे बान चलाने लगा तब भगवती ने चमकीले से दुर्धर पर पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पंखेरू उड़ गए दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकर त्रिनेत्र आया और उसने सात बानों से जगदम्बा पर आघात किया जगदम्बा ने अपने तीखे बानों से उन्हें काट डाला साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा उसके पास लोहे की बनी गदा थी उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए यह देखकर महसासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया अथा उसने अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया तब महषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी महषासुर सिंह बन गया है यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी वे महिषासुर पर बाणों की वर्षा करने लगी तब वह दानव सिंह का बेश त्याग कर हाथी बन गया फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा तब सिंह कुचला और पुनः गजराज बने हुए महसास के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा इतने में महषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शर्भ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा देवी ने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सीन से देवी को मारने लगा व्यास जी ने कहा भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महसासुर पर जपती उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक पीखे त्रिशूल से आघात किया चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी रही परंतु वह फिर उठ खड़ा हुआ पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा तदनंतर भगवती जगदम्बा ने हजार अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया उस चक्र के लड़ते ही महिषासुर का मस्त धर से अलग हुआ हे राजन करूर महसासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत हो उठे उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली व्यास जी कहते हैं महसासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ और वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे नौवां अध्याय व्यास जी कहते हैं राजन सुनो देवी का उत्तम चित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला समस्त पापों का नाश करने वाला है शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्त एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी समरांगण में काम आए राजा जन्म ने पूछा पूर्व कालवर्ती ये कौन दानव थे यह सभी प्रसन्न विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए तब व्यास जी बोले राजन प्राचीन समय की बात है शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से गोमंडल पर आए वे दोनों सगे भाई थे परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे तपस्या लगातार दस हजार वर्षों तक चलती रही अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहां पधारे ब्यास जी कहती हैं दीन होकर गदगद वाणी से वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे देव देव दया सिंधो ब्रह्म यदि आप प्रसन्न है तो हमें अमर बनाने की कृपा करें तो ब्रह्मा जी बोले तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं इसमें संशय नहीं किया जा सकता अतः तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो मैं उसे पूरा कर सकता हूं ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे पश्चात बोले कृपा सिंधु देवता मानव मृग पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो स्त्री से हमें कोई डर नहीं है क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है स जी कहते हैं शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को प्रोहित बनाया सुंभ बड़ा भाई था अतएव उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ चंद और मुंद ये दोनों भाई महान प्राक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे ये अपनी सेना के साथ सुंभ की सेवा में आ पहुंचे धूम्र नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था वह भी सेना सहित आ पहुंचा इसी प्रकार सूरवीर रक्त भी आ गया उसके शस्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थीं, उतने ही अनेकों तदाकार पुत्र राष्ट्रपुन्न हो जाते थे इसलिए रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुसत्ता जमा ली थी तदनंत्र शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चप्तर लगाते थे यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया व्यास जी कहते हैं हे राजेंद्र संपूर्ण देवता प्रास्त होकर भाग गए स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया पूरे एक हजार वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा राज्य से व्यस्त हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे उनके दुख का पार नहीं था उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा हे hey गुरु अब क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है बृहस्पति जी कहते हैं देवेश पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर भेषा का बध कर चुकी हैं। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था प्रधान देवताओं तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए दुर्देव वश्य जब जब तुम पर आपत्तियां आमे तब तब मुझे स्मरण करना मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी थ तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ व्यास जी कहते हैं इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोध होकर तुरंत प्रकट हो गईं। दसवां अध्याय देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा सातार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर श्री क्षीर्ण हो जाने के कारण पार्वती का रूप कालापर गया वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुईं। तदनंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुईं और शत्रु के नग की ओर चल पड़ी उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया काली का सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर कहर गई शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम चंड और मुंड थे उस समय वे दोनों भयंकर अनुचित स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे वे वहां आए और उन्होंने दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा को देखा दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को तो देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए राजेंद्र तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने कहा राजन कामदेव को भी मोहित करने वाली और ऐसी ही योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहां लाकर अपनी भारिया बना लें व्यास जी ने कहा हे राजन चंड और मुंड की वाणी सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यू कहा सुग्रीव तुम बड़े बुद्धिमान हो दूध बनकर जाओ इस कार्य को संपन्न करो सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी वह उनसे कहने लगा सुजगने शुम्भ बड़े शूरवीर पुरुष है तीनों लोगों पर उनका पूर्ण अधिकार है तुम उनको अपना पति बना लो फिर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगी श्री देवी बोली निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा सुंभ को मैं जानती हूं परंतु राक्षेन्द्र मेरे विवाह में एक अर्चन है राजन पूर्व समय में बाल स्वभाव बस ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर समरान में मुझे जीत लेगा उसके बलावल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी ग्यार अध्याय व्यास जी ने कहा हे राजन अपने दूत सुबरीब के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ ने पास बैठे हुए महान सूरवीर भाई निशुंभ से पूछा शुंभ ने कहा भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बोला रही निशुंभ ने कहा महाराज शीघ्र ही धूमरलोचन को भेज दीजिए भेज आए और युद्धभूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आएं फिर आप उसके साथ विवाह कर लें ब्यास जी बोले छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूमरलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी ब्यास जी कहते हैं शुंभ दानवों का राजा था उसका उपयुक्त आदेश पाकर धूमरलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया और सेना साथ लेकर वह युद्धभूमि की ओर चल पड़ा भगवती जगदम्बा मनोहर उपबन में विराजमान थी उन पर धूमरलोचन की दृष्टि पड़ी उसने कहा महाभाग्यवती देवी शुंभ तुम्हारे गृह से अत्यंत व्याकुल है देवताओं के अभिमान को चूरण करने वाले शुंभ त्रैलोकी के शासक हैं तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के स्व अवसर को हाथ से मत खोओ। व्यास जी कहते हैं तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया अरे नीच यदि तुम प्रात्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा देवी को क्रोध आ गया है वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान हैं, उन्हें बालों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगे व्यास जी कहते हैं महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी अब काली और धूमरलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विश्वधर सर्प हों। उनके आघात से धूमरलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गईं। धूमरलोचन के क्रोध की सीमा न रही एक लोहमय सुदृढ़ परिघ उठाकर वह देवी के रथ के आ गया। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा अहंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया वे तुरंत भाग छूटे तदनंतर राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा चंड और मुंड तुम दोनों अपने संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा पर चल दो मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए काली को सम्रांगण में प्रास्त करके पकड़ लो यदि वह अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे तीखे बाणों से मार डालो बारवा अध्याय व्यास जी कहते हैं महाबली चंड और मुंड बड़े शूरबीर थे शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष्टंकारना आरंभ कर दिया देवी ने भी शंख बजाया जिसकी तुमर ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गर्ज उठा तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया क्रोध में भरकर कालिया पर असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगे अब चंड और मुंड अपनी सेना का यूंसंहार होते देखकर कर बाणों की अनवरत दृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया अपने भाई को धाराशाही देखकर मुंड का मन सुग्ध हो उठा वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा देवी ने अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया यद्यपि मुंड महान बलशाली था फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गए उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया देवी ने चंड के गदाघात को रोककर कर पास का प्रयोग किया जिससे वह दानव बंध गया भाई को बंधा देख कब पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी चंड और मुंद दोनों दानवों को खरेही की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आईं। चंड और मुंद काली के प्रयास से उपस्थित थे उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हों। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा रणप्रिय तुम बड़ी विदुषी हो शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले तदनंतर वे आनंद से भरकर उनका रुचिर पीने लगी जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी कालिके तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी व्यास जी कहते हैं मरने से बचे हुए सैनिक बाद अपने स्वामी शुंभ के सामने उपस्थित हुए और कहने लगे महाराज हमें बचाइए, अब वह काली सब को खा जाना चाहती है धनुजेश्वर सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है व्यास जी कहते हैं दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रबड़ रक्त को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी रक्त बीज बोला महाराज आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में प्राप्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी प्यास जी बोले कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठ चल पड़ा विशाल सेना उसके साथ थी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 उन्होंने अपने त्रिशूल से को मारकर धराशाई करना आरंभ कर दिया वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए इंद्री के बज्र की चोट से बहुत तेरे दानव धरातल पर लेट गए बालाही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था उन्होंने अपने थूथन और दार्हों से सैकड़ों दानुओं को मार डाला नार अपने तीक्षण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी शिवदूती के अट्ट से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी कुतावली के साथ खाने में जुट जाती थी रक्त ने सुना दानवों में भयंकर चीतकार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी वह देवी के सामने आ पहुंचा व्यास जी कहते हैं राजन उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत बर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान प्रातर्मी दानव उत्पन्न हो जाएंगे वैष्णवी देवी ने दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली। उस समय जहां तहां रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थीं वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते ने उस रक्त बीज को बजर से मारा उससे भी रक्त की बूंदें बह चलीं और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए अब रक्त बीज में भी कुपित होकर अपने पहने बों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया चंडिका अपने तीखे तीरों से उसे सद और से मारने लगी अब रक्त बीज के शरीर से रुदिर की मोटी धार बह चली उससे उस, उस दानव के समान ही असंख सूरबीर उत्पन्न हो गए अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया यह देखकर देवता भयभीत हो उठे ब्यास जी कहते हैं इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से कहा हे चामुंडे तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रुद्र को पीती जाओ विशाल लोचने तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुद्र पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरने ना पावे इस प्रकार दूसरे दान उत्पन्न नहीं हो सकेंगे व्यास जी बोले जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया बूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रुधिर पीती गई यूं संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंदिका के कलेवा बन गए जो असली रक्त बीज था वह बीज भयानक चोट खाकर गिर पड़ा तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए रक्त बीज महान भयंकर दानव था उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भाग कर शुम्भ के पास चले गए रक्त बीज का मरण सुनकर निशुंभ बोला मैं अभी जाता हूं वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी फिर कुछ अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा तो व्यास जी कहती हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा उसके साथ बहुत बड़ी भारी संख्या में सेना थी चौदवा अध्याय व्यास जी कहते हैं निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था दैत्यराज राजभ अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में गया निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदंबिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया भगवती चंडी ने बाण उठाए और तानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा बलवान सिंह अयालो को झारता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोश में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े उसी अवसर पर शुंभ भी सेन को सहित सहसा आ गया और कालका पर बार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा निशुंभ तेज तलवार लेकर दौड़ा तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई पैनते बदलते हुए भगवती जगदम्बा पर भी बार करना आरंभ कर दिया तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोक कर, से उसके कंधे पर आघात किया उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया फिर भी उसने उस पीड़ा को सहन कर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत शुंभ के मस्तक को घर से अलग कर दिया सीना में भीषण हाहाकार मच गया हथियार फेंक कर चीतकार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थीं चल दिया भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा हे कालिके तुम इस दैत्य को युद्ध में मार डालो ब्यास जी कहते हैं कालिका स्वयं काल, का काल रूपिणी है जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया तदनंतर शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली उससे शुंभ की बाई भुजा को शरीर से अलग कर दिया रथ टूट गया था बाई भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा तब देवी ने हंसते हुए तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली अब वह दैत पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले फिर कालिका ने उसके मस्तक को झट से काट दिया उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है पंद्रवा अध्याय जन्मे जय ने पूछा मुने यह बताइए कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फलभागी होने का स्व प्राप्त हुआ था कहते हैं राजा जन्मेजय की बात सुनकर व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक महामाया की मेहमा का प्रसन्न महाराज को सुनाने लगे व्यास जी बोले हे राजन प्राचीन समय की बात है सुरथ नाम की एक राजा थे राजा सुरथ का कुछ पर्वतवासी मिले से सामना हो गया दैववश राजा सुरत युद्ध में उनसे हार गया विहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके विचार किया मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चरा गया अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए यो भली भांति विचार करने के पश्चात राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े यहां से तीन योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम था उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे कुछ समय पश्चात एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा उसके मन में भी महान क्लेश था तब राजा सुरथ उससे पूछने लगे तुम कौन हो और वन में कहां से अकेले आ गए ब्यास जी कहते हैं महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृतांत कहने लगा वैश्य ने कहा मित्र वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं मेरे पास पर्याप्त धन था धर्म में मेरी बड़ी आस्था थी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है अब अपना वृतांत बताने की कृपा करें राजा ने कहा मैं सूरत नाम का एक राजा हूं डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है अतः राज्य च्युत होकर मैं यहां समय व्यतीत कर रहा हूं वैश्य ने कहा राजन असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है राजा ने कहा राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी अत्यंत दुखी हूं यह मुनिजी बड़े शांत स्वरूप हैं अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औसत पूछे व्यास जी कहते हैं इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि नाम का वह वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए राजा सुरथ के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके पति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया ऋषि बोले राजन सुनो मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूं संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है भगवती महामाया अनादि है इन सभी कार्यों की कर्ता धरता भगवती जगदम्बा ही है इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु और शंकर को शक्तियां मिली हैं जिन्हें है सावित्री लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नतापूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही हैं। सब इन्हीं के अधीन हैं। राजन भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया उनका चरित्र अनंत है सोलवा अध्याय राजा सुरथ ने कहा भगवान भगवती जगदम्बा के आराधना की विधि मुझे बताने की कृपा करें तो सुमेधा मुनिजी बोले राजन मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले सावधानी से आचमन करे तदनंतर धूलि और लिपि हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा ले अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रिया पास रख ले तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से खटकोण यंत्र लिखे उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए, नवारण मंत्र के आठ बीज अक्षर आठों कोणों में लिखे फिर बेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए यंत्र के अभाव में भगवती की धातु धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है बेदोक विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात नवारण मंत्र का जप करे प्रतिदिन तीन चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है हे राजन कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए अश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करे जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है उसका मोर्थ कभी विफल नहीं रह सकता अश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ भजन करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जातीं। हैं विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। जहां भगवती की स्थापना की जाए वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए प्रातः मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें कृपणता न करे अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे नवरात्र व्रत का पारंभ दसवें दिन करना चाहिए भक्ति निष्ठी राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करे राज तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका का आराधन करो फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु प्रास्त हो जामेंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे आदरणीय वैश्य अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो ये विश्व की अधिष्ठात्री देवी है व्यास जी कहते हैं समाधि वैश्य और राजा सुरथ बड़े दुखी थे सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया वे दोनों व्यक्ति शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान आपके मुखार से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है हे मुनिवत हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए तदनंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे व्यास जी कहते हैं इस प्रकार राजा सुरथ और सुमाधि वैश्य के प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमीधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया तदनंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया वे चित स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए राजन इस प्रकार तपस्या करते हुए एक वर्ष का समय पूरा हो गया अब तक वे कुछ फल खा लेते थे पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे यौ सूखे पत्ते खाकर राजा सुरथ और समाधि वैश्य एक वर्ष तक तपस्या करते रहे दो वर्ष की अवधि समाप्त तो हो जाने पर एक समय स्वपन में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सुरथ और समाधि के मन में पीती की धारा उमड़ पड़ी अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे तीसरा वर्ष भी समाप्त हो गया कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सुरथ और सुमाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए देवी बोली राजन, तुम्हारे मन में जो राजने की इच्छा हो वह वर मांगो मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूं व्यास जी कहते हैं देवी की बात सुनकर राजा सुरथ का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा उन्होंने कहा अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का बध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं देवी की बात सुनकर राजा सुरथ का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा उन्होंने कहा अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का बध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए तब देवी ने राजा से कहा राजन तुम अब अपने घर लौट जाओ तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है वे पराजित होकर भाग जाएंगे तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। व्यास जी कहते हैं उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से यह कहा मुझे घर स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है स्वपन की भांति इनकी नश्वरता स्पष्ट है हे माता मुझे आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा वैश्यवर तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा राजा सुरथ और सुमाधरी वैश्य को यो वर देकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई भगवती के अपितक्ष हो जाने पर राजा सुरथ ने सुमेधा जी को प्रणाम किया राजा ने मुनिवर से आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम से चल पड़े वैश्य जी परम ज्ञानी बन गया भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया देवी की आराधना से राजा सुरत और समाधि वैश्य को समुदित फल मिल गए। यहां श्रीमद देवी भागवत महापुराण का पांचवा स्कंध समाप्त हुआ